पूर्णमिदं पूर्णमिद पूर्णत्दचमाद पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शाति शकर श्यं केशवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो पुना गुरात्मे मूर्तिभागिने यो योमद्याय दक्षिणमूर्त नम ओ भगवान्ष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोधनामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ने मंगलाचरण के बाद एक प्रतिज्ञा की कि मोक्ष के साधन भूत ब्रह्मात्म एक साक्षात्कार का भी जो साधन है तत्व विवेक उसे बताने की इस तत्वबोध नामक ग्रंथ में तत्व विवेक को बताएंगे और वो तत्व विवेक है साधन तत्व विवेक का स्वरूप क्या होगा इसे स्पष्ट करते हुए आत्मा सत्य तद अन्य सर्व मिथ्या ज्ञानम एव तत्व विवेक ऐसा तत्व विवेक का लक्षण बताया कि आत्मा ही सत्य है यानी तीनों कालों में रहने वाला है और अनात्मा जो भी है प्रकृति तथा प्राकृत जगत वह मिथ्या है यानी जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तभी तक भासता है सत्य रूप से रस्सी का ज्ञान होने तक ही जब तक रस्सी का अज्ञान है रस्सी का ज्ञान होने तक रस्सी का अज्ञान है तो भ्रांत पुरुष को सर्प सत्य प्रतीत होता रस्सी के ज्ञान से रस्सी का अज्ञान निवृत्त होने पर सर्प नहीं प्रतीत होता सूर्य किरणों का जब तक अज्ञान है तब तक जल सत्य प्रतीत होता है सूर्य किरणों में सूर्य किरणों का ज्ञान होने पर भी अज्ञान निवृत्त तो हुआ सूर्य किरण विषयक तो भी जल की प्रतीति होती है जिसका अज्ञान सूर्य किरण विषयक निवृत्त तो हुआ उसे भी मरुदेश में सूर्य किरणों में जल प्रतीत होगा अज्ञान सूर्य किरणों का न होने पर भी मृग को सूर्य किरणों का अज्ञान है विवेकी मनुष्य को सूर्य किरणों का अज्ञान नहीं है ज्ञान है लेकिन दोनों को सूर्य किरणों में जल प्रतीत होता है एक को प्रतीत होता है सत्य जिसको ओ सूर्य किरणों का अज्ञान है उसे सूर्य किरणों में जल सत्य प्रतीत होगा और जिसे सूर्य किरणों का ज्ञान है उसे जल प्रतीत होगा लेकिन मिथ्या कल्पित और रस्सी का अज्ञान न होने पर सर्प प्रतीत ही नहीं होता है इसका अर्थ हुआ इन दो दृष्टांतों में एक के अधिष्ठान का अज्ञान न होने पर भी अध्यस्त वस्तु प्रतीत हो रही है सूर्य किरणों का अज्ञान न होने पर भी सूर्य किरणों में विवेकी को जल प्रतीत हो रहा है का मतलब अधिष्ठान का अज्ञान न होने पर भी प्रतीत हो रहा है और ये जो है आपका रस्सी का अज्ञान होने पर सर्प प्रतीत नहीं होता है तो दो प्रकार के दृष्टांत हो गए ना एक दृष्टांत में अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त होने पर अध्यस्त पदार्थ बिल्कुल प्रतीत हो नहीं रहा है सर्प और एक में अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त होने पर भी अध्यस्त पदार्थ प्रतीत होता है लेकिन मिथ्या प्रतीत होता है तो अध्यास दो प्रकार का होता है अध्यास यानी भ्रम एक होता है सोपाधिक और एक होता है निरुपाधिक रस्सी में सर्प का भ्रम है निरुपाधिक भ्रम और सूर्य किरणों में जो जल का भ्रम है वो है सोपाधिक भ्रम उपाधि से युक्त जो होता है उसे सोपाधिक कहते हैं वहां उपाधि क्या है मरुदेश मरुदेश यानी रेगिस्तान जैसा मरुभूमि कहते हैं ना तो वहां मरुदेश ये उपाधि है जब तक मरुदेश रूपी उपाधि रहेगी तब तक सूर्य किरणों में जल सूर्य किरणों का बोध होने पर भी होता रहेगा प्रतीत लेकिन वो होगा मिथ्यात्वेन रूपेन प्रतीत और मृग को सूर्य किरणों में जल प्रतीत होगा सत्य क्योंकि मृग में सूर्य किरण विषय अज्ञान है वो जल ही देखता है सूर्य किरण का ज्ञान नहीं है उसे उसका विवेक नेत्र बंद है आवृत्त है और विवेकी मनुष्य का विवेक नेत्र अनावृत है तो ये जो आत्मा ही सत्य है उससे अलग अनात्मा प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत मिथ्या है इत्याकारक प्रमा हो या यथार्थ ज्ञान कहो या निश्चे, यथार्थ निश्चय कहो इस निश्चय के साधन का नाम है ज्ञान जानाति अनि ज्ञान विश्व उत्पत्ति के अनुसार और उस ज्ञान का यानि यथार्थ निश्चय का जो साधन बनेगा उसका नाम है तत्व विवेक तत्व विवेक पदार्थ वो है आत्मा ही सत्य है अनात्मा मिथ्या है इस यथार्थ निश्चय अनुकूल तत्व विवेक को कहा गया तत्व विवेक पदार्थ हाँ। तो दोनों में अर्थ एक जैसा लग रहा है लेकिन अनित्य पदार्थ को भी सत्य मानते हैं ना लोग तार्किक सांख्य आदि जो द्वैतवादी हैं वे दो प्रकार के पदार्थ मानते हैं नित्य अनित्य लेकिन दोनों भी उनके दृष्टि में सत्य है किसी के अज्ञान से कल्पित नहीं है पृथ्वी पृथ्वी के परमाणु द्वय का संयोग होकर के द्वेनुक बना फिर त्रेनुक बना चतुर्नुक बन करके पृथ्वी बनी लेकिन इस पृथ्वी की अपनी स्वतंत्र सत्ता है जैसे रस्सी की सत्ता से सत्तावान सर्प है रस्सी न हो तो नहीं भासता, ऐसा अनित्य जो कार्य रूप पृथ्वी जल ते, तेज है वायु है इनकी स्वतंत्र सत्ता है किसी अन्य की सत्ता से सत्तावान ये नहीं है इसलिए सत्य माने, माने जाते हैं सत्य के अवंतर दो भेद हैं कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है तो पृथ्वी आदि सत्य है सत्य का अर्थ है जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है उसे सत्य कहा जाएगा और वो सत्य तीनों कालों में अस्तित्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं जब भी हो लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व हो किसी की सत्ता से सत्ता वाला पदार्थ नहीं है जो उसे कहा जाता है सत्य अन्य लोगों की परिभाषा में अन्य दर्शनकारों के विचार के अनुसार तो उसे आनित्य तो कहेंगे लेकिन मिथ्या नहीं कहा जाएगा मिथ्या कौन है तार्किकों की दृष्टि में वो अन्यथा ख्यातिवादी है ना तो शीप में रजत का ज्ञान वो मिथ्या है और शिप में प्रतीत होने वाली जो चांदी है वो मिथ्या है लेकिन चांदी के अवयवों में जो चांदी प्रतीत होती है वो सत्य है उनके दृष्टि में तो चांदी दो प्रकार की हो गई सत्य भी और मिथ्या भी मिथ्या है सुक्ति में प्रतियमान चांदी चमकती हुई जो सुक्ति यानी शीप उल्टी पड़ी हुई और उस वो चमकती है तो चांदी का भ्रम हो जाता है वो मिथ्या चांदी है और जो चांदी दुकान में रखी हुई है सुनार के चांदी के अवयवों में विद्यमान अवयवी रूप चांदी जो हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय बन रही है वह सत्य है ऐसे ये जो है कार्यात्मक जगत है सत्य लेकिन अनित्य है उसका ध्वंस होता है इसलिए उसे अनित्य कहेंगे तो अनात्मा सत्य भी है और परमाणु ये दोस्त भी नहीं होते हैं और उत्पन्न भी नहीं होते हैं इसलिए उनको अनादि अनंत कहते हैं वो लोग तो अनात्म पदार्थ भी नित्य हुए ना इसलिए नित्य नित्य वस्तु विवेक का मतलब तो है वेदांत के अनुसार नित्य एक आत्मा ही है बाकी सब अनित्य हैं। यानी सत्य प्रतीत होने पर भी अज्ञान अवस्था में वह शांत है अभी उसके मिथ्यात्व का निर्धारण आगे तत्व विवेक से होगा लेकिन अनात्म पदार्थ जो सत्य प्रतीत हो रहा है वे नित्य नहीं है ध्वंस के प्रतियोगी होने से अनित्य है और आत्मा अनंत होने से जो अनंत होगा वह ध्वंस का अप्रतियोगी होगा और जो ध्वंस का अप्रतियोगी होगा उसे नित्य कहा जाएगा ध्वंस का जो प्रतियोगी बनेगा उसे कहा जाएगा अनित्य ये नित्य अनित्य की परिभाषा है इसलिए नित्या वस्तु विवेक का स्वरूप तो हुआ यह अनंत है यह शांत है इित्याक निश्चय वो नित्यानित्य वस्तु विवेक है और तत्व विवेक है कि आत्मा सत्य है सत्य कहा जाता है अबाधित पदार्थ को तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ को तो जो अनात्म पदार्थ हैं उसमें से प्रकृति तो अतीत में थी अनादिकाल से इसलिए गीता में भगवान ने प्रकृति और पुरुष को अनादि बताया है ना प्रकृतिम पुरुष विध्यनादि उभा वपी का मतलब है हे अर्जुन तुम प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादिदि यानी जानो समझो ये दोनों अनादि है लेकिन ये दोनों के दोनों अनादि होने पर भी अनंत नहीं है इन दोनों में से एक ही अनंत है वो अनंत कौन है प्रकृति अनंत और पुरुष शांत पुरुष यानी परमात्मा ब्रह्मा वो अनंत है और प्रकृति शांत है शांत होने से ध्वंस का प्रतियोगी बनेगी तो अनात्मा हो गई जो अनंत नहीं है वह अनात्मा है और जो अनंत है वह अतीत में भी था वर्तमान में भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा उसका अंत नहीं होगा और जो शांत है और शांत पदार्थ में भी जो अनादि है वह तो अतीतित में भी रहेगा वर्तमान में भी रहेगा लेकिन भविष्य में नहीं रहेगा शांत होने से जब उसका अंत करने वाला विनाश करने वाला कोई आएगा तो मर जाएगा नष्ट हो जाएगा विनाश होगा उसका तो प्रकृति है मूल अज्ञान उसको उसका अंत करने वाला है अहम ब्रह्मास्मी ये बोध ये बोध उत्पन्न होते ही अनादि जो प्रकृति थी वो नष्ट हो जाएगी इसलिए उसे शांत कहा गया और बाकी कार्यात्मक जो जगत है वह शादी भी है शांत भी है शादी का अर्थ है उत्पन्न होने वाला और शांत का अर्थ है नष्ट होने वाला इसलिए वो अनित्य ही है मिथ्या ही है तो जो तीनों कालों में रहेगा वो सत्य तो तीनों काल में रहने वाला तो आत्मा ही हुआ और जो दो काल में रहता है एक काल में नहीं रहता ऐसा कौन है ये मूल अज्ञान प्रकृति नाम का पदार्थ अनात्मा वो दो अतीत में था वर्तमान में है लेकिन भविष्यत में नहीं रहेगा शांत होने से और बाकी आकाश आदि जगत सादी होने से उत्पत्ति से पहले नहीं था और शांत होने से नष्ट होने पर नहीं रहेगा तो केवल वर्तमान में रहता है तो अनात्म पदार्थ में एक पदार्थ ऐसा है जो दो काल में रहता है एक काल में नहीं रहता वो कौन है प्रकृति भविष्य में नहीं रहेगी अतीत में रहेगी वर्तमान में रहेगी और कार्य रूप अनात्मा जो आकाश आदि जगत है वह अतीत में भी नहीं था भूतकाल में और भविष्यत में भी नहीं रहेगा वर्तमान में ही दिखता है, रहता है इसलिए वो भी अनित्य, सत्य नहीं कहलाएगा सत्य तो वो है जो तीनों कालों में रहे तो तीनों कालों में रहने वाला आत्मा को छोड़कर के और कौन है और कोई नहीं है इसलिए आत्मा ही सत्य है और तद अन्यत यानी अनात्मा हुआ वह मिथ्या है जो तीनों कालों में नहीं रहेगा उसका उसे कहा जाएगा मिथ्या बाधित तो प्रकृति का भी बाध होता है भविष्यत में न रहने से और इसलिए प्रकृति भी मिथ्या है सत्य नहीं है और कार्य रूप अनात्मा आकाश आदि वह अतीत में भी न होने से और भविष्य में भी न होने से मिथ्या है तो इस प्रकार ये मिथ्या का लक्षण होगा क्या नाम आत्मा सत्य है अनात्मा मिथ्या है इत्याकारक जो निश्चय इस निश्चय के अनुकूल साधन को कहा जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या नाम नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं तत्व तत्व विवेक ये कहा जाएगा और इसके बाद अब जो सत्य बत, जिसे सत्य बताया गया किसको आत्मा को तो सत्य जो आत्मा है उसका स्वरूप समझने के लिए ये कहा गया आत्मा का लक्षण पूछा गया स्वरूप लक्षण की आत्मा कह आत्मा किसको कहते हैं तो आत्मा को बताते हुए कहा गया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त एक विशेषण है और अवस्था त्रय साक्षी दूसरा विशेषण तीसरा पंचकोशातीत और चौथा सच्चिदानंद स्वरूपह ऐसा जो पदार्थ होगा इन चार विशेषता वाला जो पदार्थ है उसे आत्मा कहता है ये इस पंक्ति का वाक्य का अर्थ है कि जो तीनों शरीरों से भिन्न है तीनों अवस्थाओं का साक्षी यानी दृष्टा है और जो पांच कोषों से अलग है और जिसका नित्य ज्ञान तथा नित्य आनंद ही स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है जो इसमें तो इसमें से सत शब्द को चित के साथ भी और आनंद के साथ भी जोड़ दो तो सचित है का मतलब सत शब्द का अर्थ है तीनों कालों में रहने वाला सत्य शब्द का जो अर्थ है वही सत शब्द का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप में तो सत शब्द का क्या अर्थ सत्य शब्द का क्या अर्थ है जो तीनों कालों में रहता है ऐसे सत कहने से अर्थ निकलेगा जो चित यानी चित का अर्थ है ज्ञान चित है ज्ञान रूप प्रकाश चेतन प्रकाश चित कहते हैं चेतन को और वो चेतन कैसा सत यानी सत्य चेतन सत्य चेतन कहेंगे तीनों कालों में रहने वाला जो चेतन यही आत्मा का स्वरूप है तीनों कालों में जो रहता और एक है आ, आनंद उसके साथ भी सद जोड़ दो तो सदानंद तो सदानंद का अर्थ निकलेगा सत्यानंद और सत्यानंद का अर्थ निकलेगा तीनों कालों में रहने वाला आनंद तो तीनों कालों में विद्यमान जो चेतन और तीनों कालों में विद्यमान जो आनंद उसे कहा जाता है आत्मा आत्मा का स्वरूप है जो तीनों कालों में रहे और तीनों कालों में रहने वाला जो आनंद सुख विषय सुख सदानंद नहीं है तीनों कालों में रहने वाला नहीं है अनुकूल विषय का दर्शन हो तब उत्पन्न होता है अनुकूल विषय का लाभ हो तब सुख विशेष उत्पन्न होता है और जब अनुकूल पदार्थ का भोग हो तो और उससे भी उत्कृष्ट प्रिय मोद प्रमोद ये अंतकरण की जो तीन वृत्तियां हैं इनमें पूर्व पूर्व वृत्ति की अपेक्षा उत्तर उत्तर वृत्ति है उत्कृष्ट प्रमोद की अपेक्षा निकृष्ट मानी जाएगी मोद नामक वृत्ति मोद नामक वृत्ति से भी निकृष्ट है प्रिय वृत्ति इन तीनों वृत्ति का नाम है सुख अंतकरण का धर्म है ये प्रिय रूप जो वृत्ति विशेष इसे भी सुख कहेंगे लेकिन इससे उत्कृष्ट है मोद नाम का जो अंतकरण का प्रत्यय विशेष और उस मोद नामक अंतकरण के वृत्ति से भी और उत्कृष्ट माना जाता है प्रमोद को इनमें उत्तरोत्तर उत्कर्ष का निमित्त है उनका साधन का अलग अलग होना प्रिय नामक सुख का साधन तो है अनुकूल विषय का दर्शन अनुकूल विषय का दर्शन होने पर सुख हुआ यानी प्रिय हुआ प्रिय नामक सुख हुआ ये सुख के ही वैशयिक सुख के तीन नाम है ये तीनों प्रिय मोद प्रमोद नामक जो विषय जन्य सुख है ये अनित्य है सदानंद नहीं है इसे कहा जाएगा असत्य आनंद हमेशा न रहने वाला आनंद वो आत्मा का स्वरूप नहीं है आत्मा का स्वरूप है हमेशा रहने वाला आनंद हाँ लेकिन परिभाषा नित्य की और सत्य की इस प्रकार है कि जो तीनों कालों में रहे वो सत्य और जो ध्वंस का अप्रतियोगी हो वह नित्य तो ये जो आपके तीन आनंद है ये विषयानंद है इन्हें सदानंद नहीं कहा जाएगा इसलिए विषयानंद को जन्य आनंद होने से आत्मा का स्वरूप नहीं कहा जाएगा यहां तो आत्मा कह इससे क्या पूछा है आत्मा का स्वरूप क्या है तो आत्मा का स्वरूप है नित्य सुख चांदो के उपनिषद में सनत कुमार जी ने नारद जी को नित्य सुख बताया सदा रहने वाला सुख बताया भूमा शब्द से यो वे भूमा तत्सुखम और भूमा का लक्षण बताया कि जहां पर कोई दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी नहीं है ज्ञाता ज्ञान रूप त्रिपुटी नहीं है मनता मनन मंतव्य रूप त्रिपुटी नहीं है ध्यान ध्येय ध्याता ये त्रिपुटी नहीं है केवल एक प्रकार से तरंग रहित जल ऐसा जो त्रिपुटी रहित तो सुख है उसे कहा जाएगा सदा आ, सदानंद वह आत्मा का स्वरूप है भूमा और ऐसे सचित का मतलब हमेशा रहने वाला चेतन व्यवहार अवस्था में हम चेतन चिदाभास को भी कहते हैं चिदाभास युक्त जो शरीर है उसको भी चेतन करते हैं कोई चल फिर रहा है बोल रहा है तो चेतन है कि नहीं और ये जो पीलर आदि हैं, इनको कहा जाता है अचेतन का मतलब चिदाभास से युक्त होने से उसको भी चेतन करते हैं लेकिन ये चेतन है चिदाभास भी और चिदाभास से युक्त जो शरीर ये भी अनित्य चेतन इनको सचित नहीं कहा जाएगा ये है व्यावहारिक चेतन जब तक अंतकरण है तब तक अंतकरण सचिदा भाष है जब तक अंत करण से है तभी तक व्यवहार अवस्था में ये चेतन है ये जड़ है ये भेद होता है व्यावहारिक भेद जो टेबल आदि हैं इनको हम लोग जड़ करते हैं और जो बैठे हैं स्वाध्याय के लिए हम लोग चेतन हैं क्यों कि चेतन को ज्ञान होता है हम लोगों को ज्ञान है कि हरिद्वार में साधना सदन के स्वाध्याय कक्ष में इस समय हम तत्वबोध का स्वाध्याय कर रहे हैं इस टेबल को ज्ञान है क्या हरिद्वार में साधना सदन के स्वाध्याय कक्ष में मेरे पर तत्त्व तत्वोबोध नामक ग्रंथ रख करके स्वाध्याय कर, कराया जा रहा है या किया जा रहा है ये मालूम नहीं है तो जिसको ये ज्ञान नहीं है देश काल वस्तु का उसे कहा जाएगा जड़ और जिसे देश काल वस्तु का ज्ञान है उसे कहा जाएगा चेतन आपको ज्ञान है तो आप चेतन हैं लेकिन जैसा इस समय व्यवहार अवस्था में अपने आप को स्वाध्यायी समझते हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करेंगे जिज्ञासु हैं और उस ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे वर्तमान में बद्ध है तो चेतन कभी बद्ध नहीं होता लेकिन अपने आप को बद्ध समझ रहे यदि तो माना जाएगा कि ये कोई विलक्षण चेतन है नित्य मुक्त चेतन से विलक्षण चेतन है वो है व्यावहारिक चेतन बंधन व्यावहारिक है और उस व्यावहारिक बंधन को निवृत्त करने के लिए स्वाध्याय है वेदांत का कर रहे हैं इसलिए स्वाध्याय स्वाध्यायी और स्वाध्याय का विषय ये भी त्रिपुटी हुई ना त्रिपुटी मात्र व्यावहारिक है और इससे होने वाला अहम ब्रह्माष्टमी ये जो साक्षात्कार है वो होने वाला है का मतलब उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न होगा उसे पारमार्थिक सत्य नहीं कहा जाता तो जो वृत्ति उत्पन्न होगी साक्षात्कार आत्मिका वो भी पारमार्थिकी नहीं होगी व्यावहारिक ही होगी और इस व्यावहारिक अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार से निवृत्त होगा व्यावहारिक आवरण ब्रह्मत्म एक विषयक तत्व विषयक और वो आवरण ही त्रिपुटी का कारण है अज्ञान और वो अज्ञान रूपी कारण के बाधित होने पर ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ होता है बाध और जिसका बाध होता है उसे कहते हैं मिथ्या तो मिथ्या हो जाएगा सारा अज्ञान तथा अज्ञान से भाषित होने वाला त्रिपुट्यादि रूप द्वैत फिर जो शेष रहेगा वो रहेगा सच्चित अधिष्ठान ये अज्ञान रूपी आवरण के और अज्ञान के कार्यभूत द्वैत जगत के अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से बाधित हो जाने के बाद ये वृत्ति है तो ये वृत्ति स्वयं अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत को बाधित करके निवृत्त हो जाएगी स्वयं जब वृत्ति भी निवृत्त होगी तो शेष रहेगा वो है सत चित वृत्ति हमेशा बनी नहीं रहेगी है अहम ब्रह्मास्मि। यह भी अंतकरण का परिणाम है जब अंतकरण ही सत्य नहीं रहा अंतकरण का बाद हुआ तो उसका जो परिणाम है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति वो कहां टीकी रहेगी हाँ हाँ तो वो अविद्यालय रहता है हाँ तो आपका प्रश्न क्या है तो ये तो उदाहरण बता रहे प्रश्न क्या है हाँ वो तो ठीक तो तो तो तो तो है अज्ञान है इसलिए पहचान नहीं हो रही है जब ये ज्ञान होगा वो ज्ञान किससे होगा तत्व विवेक से तत्व विवेक क्या है कि आत्मा ही सत्य है और अनात्मा मिथ्या है हाँ पारा, हाँ पारा, हाँ पारा, हाँ पारा, हाँ हाँ तो ये प्रश्न थोड़ा ही हुआ ये तो सिद्धांत बताना हुआ <laughs> ये सिद्धांत बता दिया आपने प्रश्न नहीं है ये तो हम ये जो है सच्चित का मतलब होता है हमेशा रहने वाला चेतन वो हमेशा रहने वाला चेतन कौन है ये इतना घटित हो जाए अहम ब्रह्माष्टमी तत्व विवेक से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाए उससे अज्ञान निवृत्त हो जाए और फिर अज्ञान जन्य जो त्रिपुटी है अभी तक सत्य भाष रहे त्रिपुटिया ने द्वै वो सत्य भाषा था वो भी बाधित हो जाए मिथ्या हो जाए बाधित होने का अर्थ है मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाना दो एक मात्र का और फिर जो सत्य रूप से शेष रहेगा वो एक ही रहेगा आत्मा वो आत्म पदार्थ है उसे सच्चित कहा जाता है तो इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप तो जो नित्य चेतन तथा नित्य आनंद रूप है यही उसका स्वरूप है किसका आत्मा का और वो नित्य चेतन तथा नित्य आनंद स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग है स्थूल शरीर तो आपस में एक दूसरे से भिन्न है स्पष्ट है प्रत्यक्ष से ही सूक्ष्म शरीर भी भिन्न है कार्य होने से एक दूसरे के सूक्ष्म शरीर अलग अलग है वही आते जाता है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है का मतलब सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट चैतन्य आ जा रहा है चिदा भाष और ये जो कारण शरीर है ये आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न है या सबका कारण शरीर एक है तो ये बताया गया था कि कारण शरीर सबका एक नहीं है यदि एक ही होगा अविद्या एक होगी तो एक को ब्रह्मज्ञान होने के बाद उसके ब्रह्मज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया कारण शरीर तो सबके सब मुक्त होने चाहिए लेकिन जिनको ज्ञान हो गया व्यासादि को वे मुक्त हो गए और हम अपने आप को अज्ञानी होने के कारण समझ रहे हैं बद्ध पहले अज्ञानी समझ रहे का मतलब हमारा अपना अज्ञान विद्यमान ही है उनके ज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ तो हमारा अज्ञान रूपी जो कारण शरीर है वो अलग है ऐसे प्रत्येक का अज्ञान रूपी कारण शरीर भी अलग रहेगा उसे अविद्या कहा जाता है कारण शरीर को अविद्या कहो या अज्ञान कहो और वो जो अविद्या है उसमें अनेकता का कारण शरीर के अनेकता का हेतु होगा भेद का हेतु होगा अविद्या के अंतर्गत जो सत्व गुण है वो मलिन है ना और उसको मलिन करने वाले रजोग तमोगगुण का जो तारतम्य है कितनी मात्रा में किसकी अविद्या को गत्गुण को रजोगुण ने कितनी मात्रा में तमोगुण ने प्रभावित किया है मलिन किया है उसको लेकर के मलिनता ले के तारतम्य को लेकर के भेद होता है जैसे विषय सुख में प्रिय मोद प्रमोद नाम से कहा जाने वाला विषय सुख ही तो है लेकिन उनमें तारतम्य है ना और तारतम्य का हेतु क्या बना तारतम्य का अर्थ होता है न्यूनाधिक्य कोई न्यून है कोई अधिक है और अरे न्यूनाधिक्य में कारण बना विषयों का अनुकूल विषयों का दर्शन अनुकूल विषय की प्राप्ति अनुकूल विषय का भोग ये सुख के तारतम्य का यानी न्यूनाधिक्य का कारण बना ऐसे अविद्या के न्यूनाधिक्य का कारण बनेगा क्या वो कारण बनेगा रजोगुण तमोगुण के द्वारा सत्वगुण का प्रभावित होना मलिन सत्वगुण है ना तो किसके अविद्यागत सत्वगुण को रजोगुण ने कितनी मात्रा में मलिन कर दिया तमोगुण ने कितनी मात्रा में कर दिया दोनों ने मिलकर के कितनी मात्रा में कर दिया यार्थम्य हो जाएगा सत्वगुण के मलिनता आदि का और इसको लेकर के भेद हो जाएगा इसलिए कारण शरीर भी प्रत्येक जीव का अपना अपना अलग अलग है तीन शरीर हुए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और इन तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त स्थूल शरीरत व्यतिरिक्त सूक्ष्म शरीर व्यतिरिक्त और कारण शरीरात व्यतिरिक्त यह तिष्ट जब कारण शरीर अलग अलग है तो सूक्ष्म शरीर एक सब जीवों का कैसे होगा वो भी अलग अलग है वेष्टिक सूक्ष्म शरीर अलग अलग है तो ये जो है तीनों शरीरों से अतीत जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह आत्मा है ये बताया गया आत्मा का दो विशेषण हो गए ना अगर दो कौन से बचे हैं अवस्था त्रय साक्षी और पंचकोषातीत तो अवस्था त्रय इसमें साधन चतुष्टय में चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या है चार का समूह ऐसे अवस्था त्रय इसमें त्रय शब्द का अर्थ निकलेगा तीन का समूह तीन तीन के समूह को कहा जाएगा त्रय चार के समूह को कहा जाएगा चतुष्टय, छ के समूह को क्या कहते हैं सटक कहा आया है सट का शब्द प्रयोग है हा? हा शम जो शमाधि जो तीसरा साधन है साधन चतुष्ट में उसमें अवंतर छ है इसलिए कहा गया शमाधि षट का संपत्ति ये तीसरा साधन है ना? वहां सट का शब्द आया ऐसे यहां पर आया त्रय शब्द इसका अर्थ है तीन का समूह कौन से तीन का समूह तो किसी किसी ने व्याकरण सिद्धांत कौदी पढ़ी है कि नहीं लघु सिद्धांत कहूदी अलग व्याकरण सिद्धांत कहूदी अलग है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में एक श्लोक आता है मुनि त्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च इसमें मुनि त्रय शब्द का प्रयोग है ऐसे यहां पर है अवस्था त्रय तो मुनि त्रय का अर्थ है तीन मुनि का समूह और व्याकरण शास्त्र में तीन मुनि प्रसिद्ध कौन है तो सूत्रकार पतंजलि जी सूत्रकार पाणिनि जी महाभाष्यकार पतंजलि जी और वार्तिककार है का इन तीन मुनी को वहां मुनि शब्द से लिया गया और इन तीन मुनियों को मुनि के समूह को नमस्कार करके मुनित्र नमस्कृत्वा का अर्थ है ऐसे यहां पर है अवस्थात्र अवस्था नाम त्रयह अवस्था त्रय अवस्थात्रय मुनिनाम त्रय इति मुनित्र बना था तो अवस्था तीन अवस्थाएं हैं और उनका समूह प्रसिद्ध तीन अवस्थाएं कौन कौन है एक है जागृत अवस्था अभी कौन सी अवस्था में है आप ये जागृत अवस्था है और एक है स्वप्न अवस्था और एक है निद्रा अवस्था सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्था वाला जो होगा उसको तो जीव कहा जाता है वो अवस्था त्रय साक्षी नहीं कहा जाएगा इन तीन अवस्थाओं का जो त्रय है यानी जागरण स्वप्न सुसुप्ति इन तीन अवस्थाओं का समूह तीन अवस्थाओं का समूह का मतलब इन तीन अवस्था में से प्रत्येक अवस्था को जो जानता है तो जब आप जागृत अवस्था को जानते हो तो उस समय आपको कहा जाता है विश्व जब स्वप्न अवस्था को जानते हो तो आपका नाम होगा तेजस और जब सुसुप्ति अवस्था का अनुभव करोगे तो प्राज्ञा जब आपको सुसुप्ति को जानना है तो सुसुप्ति के अनुभवीता बनोगे उस समय जागृत और स्वप्न का अनुभव नहीं होगा स्वप्न का अनुभव जो करता है जीव वह सुसुप्ति और जागृत का अनुभव नहीं करता जागृत का अनुभविता, जागृत स्वप्न स्वप्न और सुसुप्ति का अनुभव नहीं करता और एक इनसे विलक्षण है जो तीनों अवस्थाओं को देखता है विश्व नाम से आप जागृत अवस्था के भोक्ता बनते हो तेजस नाम से स्वप्न अवस्था के भोक्ता बनते हो और प्राज्ञ नाम से सुसूती अवस्था के अनुभवीता बनते हो अनुभव करता बनते हो उसे यहां पर अवस्थाओं के अनुभवीता को साक्षी नहीं कहा जा रहा है। अभी तू अनुभव करने वाला तीनों अवस्थाओं का और अनुभाव्य जो तीनों अवस्थाएं हैं इन सब का जो साक्षी है साक्षीकार थे देखने वाला देख रहा तो दिखने वाली वस्तु से देखने वाला अलग होता है तो तीनों अवस्थाएं तीनों अवस्थाओं के भोक्ता तथा तीनों अवस्थाओं के भोग्य पदार्थ को भोग को जो देख रहा है वह इन सब से अलग होगा इन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा उसे कहा जाता है अवस्था त्रय साक्षी वो है आत्मा चेतन वो है सचित का मतलब नित्य चेतन वो देखता है और जो विशिष्ट चैतन्य है वो तो भोक्ता बनता है वो दृश्य कोटि में आता है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शाति शाति शेशवं बाधरायन सूत्र भाष्य पुनः पुनः गुररात्मे मूर्ति भेद योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम नमः ओम शांति शांति शां